श्रीमद्भगवद्गी शंकर भाष्य अध्याय तेरा के पुनः ते विकारा गुणा च प्रकृतिसंभवा प्रकृति से उत्पन्न हुए वे विकार और गुण कौन से हैं कार्यक्रणकर्तृत्व हेतु तो प्रकृत सुख प्रकृतिच्य पुष्ह सुखदुखा भोक्तृत्व हेतुते तो कार्यकरणकर्तृत् कर स्थानीय तयोदश शरीर को कहते हैं और उसमें स्थित मन बुद्धि अहंकार तथा दस इंद्रियां ये तेरह करण हैं इनके कर्तापन में हेतु प्रकृति है देह से आरंभकाी प्रकृति संभवा विकारा पूर्वोक्ता इह कार्य ग्रहण गृह्य गुणा च प्रकृतिसंभवा सुख दुख मोहात्मका कर्णाश्रयवाद करण ग्रहणे न गृह्य शरीर को उत्पन्न करने वाले पांच भूत और शब्द आदि पांच विषय ये पहले कहे हुए प्रकृतिजन्य दस विकार तो यहाँ कार्य के ग्रहण से ग्रहण किए जाते हैं और सुख दुख मोह आदि के रूप में परिणत हुए प्रकृतिजन्य समस्त गुण बुद्धि आदि कर्णों के आश्रित होने के कारण कर्णों के ग्रहण से ग्रहण किए जाते हैं कार्य त्यक कर्तृत्व उत्पादक यतृत्व तस्वीर कार्यकणकर्तृत्व हेतु कारण आरंभक प्रकृति उच्य है कार्यकरणकर्तृत्व संसार संसारस्य कारण प्रकृति उन कार्य और करणों का जो कर्तापन अर्थात उनको उत्पन्न करने का भाव है उसका नाम कार्यकरण कर्ण कर्तित्व है उन कार्यकरणों के कर्तित्व में आरंभ करने वाली होने से प्रकृति कारण कही जाती है इस प्रकार कार्यकरणों को उत्पन्न करने वाली होने से प्रकृति संसार की है। कारण है कार्य कारण कर्तृत्व इतिन अपनी पाठे कार्य यदयश्य विपरिणामः विपरिणाम तत्स्य कार्य विकारो विकारी कारण तय विकार विकारिणो कार्य कारण्यो कर्तृत्व कार्यकारण कर्तृत्व ऐसा पाठ मानने से भी यही अर्थ होगा कि जो जिसका परिणाम है वह उसका कार्य अर्थात विकार है और कारण विकारी विकृति होने वाला है उन विकारी और विकार रूप कारण और कार्यों के उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु है अथवा सप्त प्रकृति तानि षोडशकृति कार्यकारणा उच्यते कर्तित्वे हेतु प्रकृति उच्यते आरंभक अथवा सोलह विकार तो कार्य और सात प्रकृति विकृति कारण है इस प्रकार ये तेईस तत्व ही कार्यकरण के नाम से कहे जाते हैं इनके कर्तापन में प्रारंभक से ही प्रकृति हेतु कही जाती है पुरुषा जा च संसार से कारण यहास पुरुष भी जिस प्रकार संसार का कारण होता है सो कहा जाता है पुरुषो जीव क्षेत्रो भोक्ता पर सुखदुखा भोग्या भोक्तृत्व उपलब्ध हेतु उच्य है पुरुष अर्थात जीव क्षेत्रज्ञ भोक्ता इत्यादि जिसके पर्याय शब्द हैं वह सुख दुख आदि भोगों के भोक्तापन में अर्थात उनका उपभोग करने में हेतु कहा जाता है कथम पुनः अनेन कार्यकरण कार्य करणकर्तृत्व सुख दुख भोक्तृत्व च प्रकृति पुरुषे संसार कारण उच्यते परंतु इस कार्य कर्तापन से और सुख दुख के भोक्तापन से प्रकृति और पुरुष दोनों को संसार का कारण कैसे बतलाया जाता है अत्र उच्चते कार्य कारण सुख दुख रूपेण हेतु हेतुफलात्मना प्रकृते परिणाम पुरुष असति चेतन सेदुपलबकृत कुसार सैत् यदा पुनः कार्यकरणेण हेतुफलामना परिणतया प्रकृत्या भोग्य पुरुष से तद्रीत भोक्तृत्व अविद्याूप संयोग सिया तदा इति। उत्तरपक्ष कार्य और सुख रूप हेतु और फल के आकार में प्रकृति का परिणाम न होने पर तथा चेतन पुरुष में उन सबका भोगतापन न होने से संसार कैसे सिद्ध होगा जब कार्यकरण रूप हेतु और फल के आकार में परिणत हुई भोग्य रूपा प्रकृति के साथ उससे विपरीत धर्म वाले पुरुष का भोगता भाव से अविद्यारूप संयोग होगा तभी संसार प्रतीत होगा अतो य प्रकृति पुरुषयोह कार्यकरणकर्तृत्व सुख दुख भोक्तृत्व च संसार कारणत्व उक्तम तद्युक्त इसलिए प्रकृति के कार्य करण विषयक कर्तापन और पुरुष के सुख दुख विषयक भोक्तापन को लेकर जो उन दोनों का संसार कारणत्व प्रतिपादन किया गया वह उचित ही है कह पुनः अयम संसारो नाम पूर्वपक तो यह संसार नामक वस्तु क्या है दुख सुख दुख संभोग संभोगित उत्तर पक्ष सुख दुखों का भोग ही संसार है और पुरुष में जो सुख दुखों का भोक्तृत्व है यही उसका संसारित्व है युष से सुख दुखा इति उक्तम तस्य तत किन्नीमित्त उच्य यह जो कहा कि सुख दुखों का भोक्तृत्व ही पुरुष का संसारित्व है सो वह उसमें किस कारण से है यह बतलाते हैं पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति गुणा कारण गुणसंगो सद्योजू पुरुषो भोक्ता प्रकृतिस्थ अविद्या कार्यकरण प्रकृत आत्मत्वेन गत इति एतदहि प्रकृति आत्म गति युक्ते उपलभे प्रकृतिजान प्रकृत तो जातान सुख दुख मोहाकाराभ्यक्ता गुणा सुखी दुखी पंडितः मूढ़ इति अहंट क्योंकि पुरुष जीवात्मा प्रकृति में स्थित है अर्थात कार्य और करण के रूप में परिणित हुई अविद्या रूपा प्रकृति में स्थित है प्रकृति को अपना स्वरूप मानता है इसलिए वह प्रकृति से उत्पन्न हुए सुख दुख और मोह रूप से प्रकट गुणों को मैं सुखी हूँ दुखी हूँ मूढ़ हूँ पंडित हूँ इस प्रकार मानता हुआ भोगता है अर्थात उनका उपभोग करता है सत्यम अपि की अद्यायां सुखदुख मोहेशु गु भुज्यमेशु यत्म भाव संसार से प्रधान कारण जन्मन स यहाम तत्क्रुर्भवती इत्यादिश्रुत यद्यपि जन्म का कारण अविद्या है तो भी भोगे जाते हुए सुख दुख और मोह रूप गुणों में जो आसक्त हो जाना है तद्रूप हो जाना है वह जन्म रूप संसार का प्रधान कारण है वह जैसी कामना वाला होता है वैसा ही कर्म करता है इस श्रुति से भी यही बात सिद्ध होती है तद एतद आह कारणम हेतु गुणसंगो गुणेश संग पुरुष से भोगतु सदस्योन जन्मसु इसी बात को भगवान कहते हैं कि गुणों का संग ही अर्थात गुणों में जो आसक्ति है वही इस भोक्ता पुरुष के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है सत्य च असत्य च योनय सर सद्योनयु सत्स्योनिषु जन्मानी सद्योनिजन्मा तु सत्स्योनिजन्मसु विषयभूत कारण गुणसंग अच्छी और बुरी योनियों का नाम सदसत योनि है उनमें जन्मों का होना सदस्योन जन्म है इन भोग्य सद्योन जन्मों का कारण गुणों का संग ही है अथवा सदसद्योन जन्मसु असया संसार से कारण गुणसंग संसार पदम अध्याहार्यम अथवा संसार पद का अध्याहार करके यह अर्थ कर लेना चाहिए कि अच्छी और बुरी योनियों में जन्म लेकर गुणों का संग करना ही इस संसार का कारण है सदो, सद्यो सदो सद्योन देवादिनेस्योनय पश्वादियोंनय साम स्योन मनुष्योनयी अविुद्धा दृष्टिया देवादीनिया सत्योनि है और पशु आदिया असतोनि है प्रकरण के सामर्थ्य से मनुष्य योनियों को भी सत असत योनिया मानने में किसी प्रकार का विरोध नहीं समझना चाहिए एतद् उक्तम तदम्बित प्रकृतिस्थत्वाख्या अविद्या गुणेशु सह संग काम संसार से कारण तथ्य परिवर्जनाय उच्य कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति में स्थित होना रूप अविद्या और गुणों का संग आसक्ति यही दोनों संसार के कारण हैं और वे छोड़ने के लिए ही बतलाए गए हैं अवृत्ति कारण ज्ञान वैराग्य ससन्यासे गीताशास्त्रे प्रसिद्ध गीताशास्त्र में इनके निवृत्ति के साधन संन्यास के सहित ज्ञान और वैराग्य प्रसिद्ध है तच्चान पुरस्तापन क्षेत्र क्षेत्र विषय यद्ञा मृतमश्नुते उत्तम च अन्यापोहन अतध धर्माध्यापेण च यथा वह क्षेत्र क्षेत्र विषय ज्ञान पहले बतलाया ही गया है साथ ही न सतन्ना सदुच्यते इत्यादि कथन से अन्योधर्मों का निषेध करके और सर्वतः पाणिपादम इत्यादि कथन से अनात्म धर्मों का अध्यारोप करके गेय के स्वरूप का भी यज्ञाता मृतम स्नुते आदि वचनों से प्रतिपादन किया गया है